पूजा विधान में धर्म की महिमा अधर्म अज्ञान अनैश्वर अवेराग्य है इससे धारणार्थ व्यवस्थित है उसके ऊपर जल का समुदाय है उसमें ब्रह्मांड अवस्थित है उस ब्रह्मांड के भीतर जल है उसके ऊपर यह पृथ्वी स्थित है उस कूर्म से ऊपर में अनंत है और उसके ऊपर यह पृथ्वी स्थित है अनंत के शरीर से संयुक्त एक नाल है joh patal tuk gochar hootas, prathvii istitahe, jiske Dala dhisai hai, Gri grii uska kesar uske Art dhisauon mei dhigpal hai, aur maddebhaag mei svarg avasthitahe, us padm ki uske nīche bhaag mei maha lok aad hai, jotir madi hai, dev gan hai, Anantarme Charam mei Raja, Sattu, Tammu ja tein gundi joh prakerti se vahe Chedanhe, mei Uparki joh urdh chhedan joh oopar ata chhedan joh niiče ki or hai vahe par kesar se agravhag mei kuna iske anantar Sure agni, chandr aur marudh mandal Kramsihe, yog pieth Sivka shib ka ášan or iske pere mei fir aradhi ášan इस पर बिमलासन है मध्य में संपूर्ण इस चराचर जगत का विशेष चिंतन करना चाहिए वहां पर तीन भागों में विनिष्ठ हुए ब्रह्मा विष्णु और शिव का चिंतन करना चाहिए वहां पर अभ्यर्थना करने में संउपस्थित अपने आप का चिंतन करें मंडल योगपीठ और पदम का चिंतन करना चाहिए सब आधिचारों आसनों का भी यहां पर चिंतन करें इसके उपरांत योगपीठ का ध्यान करें मंडल के साथ एकता पुनः ध्यान करें पीछे आसन का ये जन करें योगपीठ के ध्यान के, के द्वारा जो किसी जल्दी आ जाता है और नैवेद्य पुष्प धूप आदि स्वयं ही वहां पर उपस्थित हो जाया करते हैं योगपीठ के पूजन में गंधर्वों के सहित सब देवगण और चर अचर गुहियक सभी चिंतित और पूजित हो जाया करते हैं अपने अविष्ट देवता के पूजन बिना जिसके विचंतन से चतुर्वर् का लाभ उपासक किया करता है और उसकी तुष्टि एवं पुष्टि हो जाती है आवाहन के अनंतर ही दोनों करों के द्वारा अवतरित करना चाहिए पहले दोनों करों को ऊंचा करें और ऊपर की ओर उपक्षिप्त करके अंतर सहित निरंतर नीचे की ओर निमित करते हुए पूजक को करना चाहिए श्री गणेश के बीज से उससे अवतरित हो यह कहें अविष्ट देवों के अवलंबन के लिए दो बार उच्चारण करें नासिका की वायु निसारण से देवता आकाश में स्थित हो जाते हैं इस प्रकार से बहुत करने पर उसी स्थित मंडल में हो जाया करते हैं स्वांतः अंशु और बिंदु से बीज कहा जाया करता है यह विघ्नों के बीजों का विनाश करने वाला है और धर्म कर्म काम साधने वाला है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और जो भी अन्य वस्तु दी जाती है तथा वस्त्र और अलंकार आदि उनका देवता उच्चारण करके प्रोक्षण तथा पूजन करें मूल मंत्र से उत्सर्जन करके प्रत नाम से निवेदन करना चाहिए वरुण के बीज के द्वारा उनका प्रोक्षण करें इष्ट मूल मंत्र के द्वारा उसी भांति उत्सर्ग और निवेदन करें ऊपर चंद्र और बिंदु से वरुण और बीज कहा जाता है विलोचन पूरक तथा प्रथक प्रथक दान जप कर माला की व्रत पत्ती यह तीन है अपने इष्ट मंत्र के द्वारा माला का प्रोक्षण कीर्ति किया गया है पहले गठा पात बीज का उच्चारण करके इसके अनंतर ही करना चाहिए हे माला आप विघ्न करें इसी मंत्र के द्वारा माला का ग्रहण करें जब के अंत में माला का न्यास सिर पर करें ऐसा कहा गया है हाथों से माला लेकर श्री बीज के द्वारा उसी भात अर्चना करनी चाहिए अंत दन्यान्य मात्राओं आदि वर्ग और तृतीय पर से पर के पूर्व में श्री बीज बिंदु से इन्द्र से माला का अवतार शीर्ष से सदा किया जाता है उसके हाथों से आदान करके सारस्वत से श्री बीजों का आद्य आद्य बिंदु चंद्राद से संयुक्त यह चार बीज सारस्वत कहे जाते हैं पौराणिकों और वेदकों के द्वारा ja mulle mentr kei dvarah kerein pradakshanahor pranam kerein joh dharmwa aart ka saadak Tata ka vikshan karke tathahuska abyukhshan karke põruvse chitibij kei dvarah usbhoumii ka sirse svarst kerta hua apne ishti Nachahi, ko pradpahat karna chahein samapti se heen biej hai, or bindu se sanyukt chitibij hai यह चारों वर्गों का प्रदान करने वाला है फिर दर्पण व्यंजन घंटा चामर का प्रोक्षण करें हे भैरव यह प्रोक्षण पूर्व में कहे हुए नैवेद्य लोक मंत्र के द्वारा करें इनके बिंदु और इंदु से युक्त आदि नामों के अक्षर हैं तस्मै नमा अर्थात उसके लिए नमस्कार है यह प्रांत में ग्रहण करना चाहिए हे भैरव बाघ भव के द्वितीय काम बीज से मुद्रा का वंदन करना चाहिए मूल मंत्र से दर्शन करें मुद्रा का परित्याग तारा बीज के द्वारा करना चाहिए मूल मंत्र से दर्शन करें चंद्र बिंदुओं से प्रांत आदि षष्ठ स्वर से संयुक्त जो है वह तारा बीज कहा गया है जो धर्म अर्थ और काम का साधन होता है क्योंकि वह मुद्रा अर्थात आनंद को दिया करती है इसलिए यह मुद्रा नाम से कीर्तित की गई है मुद्रा दर्शित किए जाने पर पूजा का समापन हुआ करता है वह स्वयं काम मोक्ष धर्म अर्थ और मोद से समन्वित होती है गमन करने के लिए अंत में इन छह महामंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और भक्ति मार्ग के द्वारा पत्र पुष्प फल जल दिया गया है जो नैवेद्य आवेदित किया गया है उसे कृपा करके ग्रहण करिए मैं आवाहन कैसे किया जाता है यह नहीं जान पाता और मुझे विसर्जन करने का भी ज्ञान नहीं है मैं यजन के भाव को नहीं समझता अतएव हे परमेश्वरी मेरी आप ही गति है कर्म मन और वचन से आपसे अन्य मेरी कोई भी गति नहीं है हे माता जिन जिन सहस्त्रों योनियों में मैं गमन करूं हे अच्युते उन योनियों में सदा आपके प्रति मेरी भक्ति हो जो कभी भी चुत ना हो देवी दात्री भोक्त्री यह संपूर्ण जगत देवी मई ही है देवी सर्वत्र जय प्राप्त करती है जो देवी है वह मैं ही हूं जो अक्षर परब्रष्ट हो जो मात्रा से हीन हो हे देवी वह सभी आप क्षमा कर देने कौन ऐसा है जिसका मन स्कलित ना होता हो हे भैरव इन मंत्रों के पढ़े जाने पर देवी स्वयं ही प्रसन्न हो जाया करती है और स्वयं अविलंब ही चतुर्वर्ग को प्रदान कर दिया करती है ऐशानी दिशा में मंडल की रचना करें जो द्वार और पद्म से व्यर्जित होवे विसर्जन के लिए निर्मल धारिणी के पूजन के लिए मंडल रचना करें निर्मल धारण का ध्यान पाद्य आदि के पूजन करें उसमें निर्मल का निष्क्रमण करके मंत्र से विसर्जन करें हे परमेश्वरी अपने परम स्थान को गमन कीजिए जहां पर ब्रह्मा आदि देवगण परम को नहीं जानते हैं इस मंत्र के द्वारा विसर्जन करके अनंततर पूरक वायु के द्वारा ध्यान करते हुए इस मंत्र से नमस्कार करके उस को हिरदय में स्थापित करें हे परमेश्वरी हे देवी प्रमुत तम स्थान पर अपने आसन पर विराजमान जहां पर मेरे हिरदय में ब्रह्मा आधिक शव देवता स्ते हैं इसके उपरांतिक जटा बीजों से ष्ट देवी का बुद्धि से स्मण करता हुआ निर्माल को मूर्धा में ग्रहण करें जो कि धर्म काम और अर्थ का शादन होता है। इसके अनंतर के मंडल की करें, समस्त अंगुलियों के समूहों से आठ दलों से संयुक्त पदम को क्षती बीज के द्वारा निर्मंथन करें हे भैरव मंडल कावे निर्मंथन करना चाहिए इसके पश्चात मूल मंत्र के द्वारा अथवा पुनः सर्ववर्ष के द्वारा अनामिकाओं के अग्र भाग से ललाट का स्पर्श करें समाप्ति के सहित प्रांत उसके आगे तारा बीज स्मरण बीज विसर्ग के सहित प्रति सभी परम एक जटा बीज होता है जो धर्म काम और अर्थ का साधन है इसके अनंतर आत्मा के सहित भास्कर बीज के मंत्र के द्वारा भास्कर के लिए अक्षद्रार्थ अर्ग का निवेदन करना चाहिए हे ब्राह्मण भासवान कर्मदाई के लिए नमस्कार है इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर कथित मंत्र को पढ़कर एकाग्र गमन से वागियों द्वारा अक्षद्र का अवधारण करें यज्ञ का छिद्र तपस्या का छिद्र जो की छिद्र मेरे पूजन में हो अब अछिद्र हो जावे भास्कर भगवान के प्रसाद से ही अछिद्रता हो जावे इसके पश्चात पुष्प नैवेद्य जलपात्र आदि जो भी हो उन सब को देवी बीज के द्वारा पुनः अवलोकन करना चाहिए हाथ से अथवा चच्छू से जहां-जहां पर पहले मंत्र न्यास किया है वहां-वहां ही इसे विश्रष्टि होती है